गुरु संदेश के साथ अपन कुछ ना कुछ अपना कार्यक्रम हमेशा शुरू करते हैं आज का संदेश भी अपन थोड़ा समझें उसके आगे अपन मिलेगा और उस संदेश का तात्पर्य और तादात्म भी स्पंदा से ही है जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं एक ही बात को समझने के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण से वही बात को बार बार समझाने पर हमारी हृदयम हो जाती है कभी बात को इधर दृष्टि से देखो कभी इधर से देखो कभी उधर से देखो कभी इधर से देखो, देखो। हीरा है तो उसको हम सब तरफ से घुमा पलटा के देखते हैं तब ये समझ में आता है कि कैसा है इसी तरीके से कोई भी साहित्य जब हम पढ़ते हैं कोई भी विधा समझते हैं तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से समझना पड़ता है अन्यथा एक, एक ही सूत्र पर्याप्त है संपूर्ण शिवशास्त्र को समझने के लिए लेकिन चूंकि ये रद होना कठिन हो जाता है इसलिए हमको भिन्न भिन्न तरीकों से ये सारा शास्त्र समझना जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले अपन आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि संसार में लोगों की हमारी सबकी स्थिति क्या है हम सीमित जीव हैं। सीमित जीव क्यों हैं? क्योंकि हम एक आवरण में पैदा हुए हैं माया के आवरण कल्पना करो कि एक बच्चा एक गांव में बड़ा होता है उस गांव से बाहर कभी जीवन में गया ही नहीं 25 साल का हो गया उसके लिए सारी दुनिया उसी गांव में सीमित हो जाती वो उस गांव से बाहर किसी चीज की कल्पना भी नहीं होती साहित्य में भी इन चीजों को हम ऐसे बोलते हैं कोप मंडूकता बोलते जैसे कुए के मंडक के लिए सारी दुनिया कुआ ही है उसके बाहर कुछ नहीं ऐसे ही हम भी एक सीमित जीव हैं, हम भी कूपमंडूक हैं ये शरीर है हमारा सब कुछ बाकी कुछ नहीं हमारा स्वार्थ इस शरीर तक सीमित हो जाता है कि बस ये शरीर हमारा ठीक रहे बाकी हमको कहीं ले मिलेगा सारी दुनिया से। इसका स्वार्थ सत्ता जाए इसको आनंद मिले इसको सुख मिले ये स्वच्छ रहे सुंदर रहे और इसके कब्जे में बहुत कुछ रहे ये हमारा एक शाश्वत भ्रम है जो शरीर के साथ अपना जो लगाव है ये जन्मजात चूंकि हम इसके इतने आदि हो गए हैं कि इसकी कृत्रिमता का बहान भी नहीं होता ऐसा लगता भी नहीं कि गलत है, हम इतने आधी हो गए इसीलिए हम कूपमंडता की मानसिकता में जीने अब इसी मानसिकता को विस्तृत करें जब जो मृक अगर बाहर आ जाए तो उसको इतनी बड़ी दुनिया देख के एकदम आश्चर लगता है कि ये क्या और वही स्थिति तब होती है योगी की जब वो सर्वात्म भाव समझने लगता है विश्वात्म भाव समझने लगता है उसको समझ में आता है कि संसार उसी चेतना का विकास है जो मेरी अपनी चेतना है उसी का विकास है समस्त ब्रह्मांड है अब हम अगर देखें हमारे सीमित जीव की स्थिति तो हम कहेंगे हम बाई डिफाल्ट दुखी बाई डिफॉल्ट को अपन ठीक से समझ लें। एक व्यक्ति आप गए अस्पताल में वहां पर आपका दोस्त तो आप पूछोगे क्यों भैया यहां क्या कर रहा है तो वो भी पूछेगा आप क्या कर रहे हो फिर हम दोनों कहेंगे हम दोनों बीमार हैं इसलिए इधर आए थे बैंक में कोई मिल गया तो पूछोगे क्यों यहां क्यों आए बाजार में पूछ गया तो फिर पूछोगे क्या करने आए थे बाजार में है ना आपको इंदौर में आपका दोस्त मिल गया तो पूछोगे यहां कैसे आए क्योंकि बाहर जाना हमारे लिए एक विशेष प्रयोजन के बगैर नहीं होता अस्पताल में कोई प्रयोजन से जाते हैं बीमार हैं, बाजार में कुछ सामान खरीदने गए बैंक में कुछ बैंकिंग के काम से गए इंदौर में कुछ काम से गए तो हम कहीं भी किसी को मिलेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ प्रयोजन से जाता है लेकिन कभी घर में हम गए और वो आदमी मिलकर तो ये नहीं पूछेंगे क्यों यहां क्यों क्योंकि आदमी बाई डिफॉल्ट उसके घर में होता है बिना प्रयोजन के जब कुछ हो के घर में ही होता है तो जो वो स्थिति जो निष्प्रयोजन आपको हमेशा पर्याप्त थो होती रहती है, उसको हम बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में भी बहुत आता है बाय डिफॉल्ट तो यहां पर भी हम देखें तो एक सीमित जीव बाय डिफॉल्ट दुखी दुखी है तो कोई आश्चर्य की बात है वो सुखी है तो आश्चर्य की बात है कि भाई आज सुखी क्यों आज हो आज हंस क्यों रहे हो मुस्करा क्यों रहो लेकिन आपका अंतर मन कभी प्रसन्न नहीं होता अंदर की हमारी जो प्रसन्नता है वो माया के आवरण में छिप गई हमारा जो मूल स्वभाव है यहां पर दुखी होने का हो गया सीमित जीव का मूल स्वभाव दुख का हो गया और असीमित जीव का मूल स्वभाव आनंद का है अब इसका कारण हम खोजेंगे क्यों हम बाई डिफाल्ट दुखी क्यों हैं? दुखी है तो कोई बोलता है ना कि मेरे साथ ऐसा हो क्या अरे हां मेरे साथ भी ऐसा चल रहा उसके साथ वो कहते अरे वो तो सारे सही मेरे साथ देखे दे चल दे एक बीमार जाएगा तो, मैं भी बीमार हूं बोले मैं भी बीमार तो कुल मिला हम हमें ना बाई डिफाल्ट दुखी दुखी होना एक आश्चर्य की बात नहीं आश्चर्य की बात तो तब है कोई आनंद में हो फकड़ी में हो मस्त हो सारी समस्याओं के बीच मुस्करा रहा हो चट्टांग तरह खड़ा हो ऐसा तो लगता है कि ये क्या बात है यह आदमी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसमें नॉर्मल होगा। गया अब नॉर्मल हो गया <laughs> इतना प्रसन्न चित्त क्यों है तो प्रसन्न चित्तता हमारे लिए अब नॉर्मल है खुशी अब नॉर्मल है ना? <laughs> मतलब आदमी अगर हंसता भी है तो उसकी हंसी के पीछे दुख झाकता है गजल में है ना कि क्या गर्म है जिसको छिपा रहे हो कुछ तो तो वो जो है मूल हमारा स्वभाव दुख का हो गया क्यों हो गया है दुख का क्योंकि हम केंद्र से, से दूर है उस सुख के स्रोत से दूर है उस सुख के स्रोत से दूर होने के बाद टेक्निकल बात करें यहां केंद्र में रहेंगे तो आपका पूरे चक्र पर नियंत्रण पूरे चक्र की परिधि का कोई भी बिंदु आपकी दृष्टि क्षेत्र से बाहर नहीं है तो केंद्र से परिधि का हर बिंदु समान दूरी पर है उस समय हम संपूर्ण ज्ञानी हैं क्योंकि हम केंद्र में रहते हुए परिधि के हर चीज को जान सकते देख सकते और सम दूरी पर अवशिष्ट है हर चीज और उसको हम समेट भी सकते हैं विस्तार भी दे सकते हैं क्योंकि हम केंद्र में जैसे ही केंद्र से हम दूर होते हैं अब भेद शुरू हो जाता है केंद्र से परिधि का एक भाग पास में दिखाई देता दूसरा भाग हमको अदृश्य हो जाता है यह अज्ञान है केंद्र से जैसे हम एक दिशा में बढ़ते हैं तो परिधि का एक हिस्सा पास में आ जाता है परिधि का दूसरा हिस्सा हमसे दूर, दूर अंधकार में चला जाता है जैसे चांद के पीछे क्या है हम नहीं हमको नहीं माना चांद का दूसरा पिछला हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता सामने का दिखाई देता है तो हम एक अज्ञान में जैसे ही हम केंद्र से दूर हटें, कि हमारा अज्ञान का दायरा शुरू गया भेद का दायरा भी शुरू हो गया क्योंकि केंद्र से दूर हटने की दिशा इधर है एक की इधर है एक की इधर है और हम तीनों एक दूसरे से भिन्न हो गए हमें दूरियां आ गई धर्म की धारा भी अलग हो को गई कोई हिंदू हो गया कोई मुसलमान हो गया कोई सिख हो गया कोई ईसाई हो गया केंद्र से दूर जो कुछ भी है मात्र भिन्नता है और दुख है और अज्ञान है सीधी सीधी बात है दूरिया दु, है इसलिए भिन्नता है अज्ञान है क्योंकि एक क्षेत्र अंत अंधकार में चला गया दूसरी तरफ के अंदर की दूसरी तरफ हमको नहीं दिखाया गया और वहां पर वैमनस्य भी वैमनस्य क्यों है क्योंकि वहां एक प्रतिस्पर्धा है केंद्र में वापस लौटना है तो भी प्रतिस्पर्धा है केंद्र से दूर जाना है तो भी प्रतिस्पर्धा है केंद्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं क्योंकि कहां जाना कहीं पहुंचना क्या पाना क्योंकि वहां पर सब कुछ पाया हुआ है सब कुछ उत्तरित है सब कुछ ज्ञात है निर्भय है अकाल है वहां पर कोई समय का बंधन नहीं है वहां किसी से बेर नहीं क्योंकि बेर तो तभी होगा जब केंद्र से दूर जाएंगे जब एक के दो हो जाएंगे कहीं हो जाएंगे तब बेर है केंद्र में बेर कैसे हो सकता किस है किससे करोगे बैर क्योंकि संपूर्ण विकसित जितनी सृष्टि है आपकी और जो केंद्र से दूर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं वो सभ्यता आपका ही अंश दिखाई देंगे क्योंकि जब आप केंद्र में हो तो दूसरे जो बाहर है केंद्र के वो भी आपको अपने अंश की तरफ दिखाई देंगे क्योंकि आप केंद्र में हो पूर्ण ज्ञान वहां पर है केंद्र में क्योंकि वहां से पूरी सर्कल को कंट्रोल करते हैं ये बात जो कह रहे हैं ना ये पूरी तरह से आप रेखा गणित तरीके से सोचो चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचो चाहे तर्क तरीके से सोचो हर दृष्टिकोण से आपको सतत सही प्रतीत होती है कि चंद्रमा रहने पर हम पूर्ण चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं तभी उसको क्या बोलते हैं चक्रेश्वर कि पूर्ण चक्र पर आपका नियंत्रण है और इसी को हमने एक उसमें पढ़ा था सूत्र में कि मित शुद्ध समर्थ से कर्तव्यशियाषण यदा क्षोभ प्रलीयत तदा सात परम पदम अब इसी का नाम क्षोभ है केंद्र से दूर रहने का नाम क्षोभ है क्षोभ कब है जब आप अधूरे हो तो आप पूर्णता के लिए छटपटाओगे जब आप अज्ञानी हो तो ज्ञान के लिए छटपटाओगे अधूरे का मतलब राग से भरे होगा अपने आप को अपूर्ण मानना अपूर्ण मान्यता हमारी जैसे केंद्र से दूर जाएंगे हमारी अपूर्ण मान्यता शुरू हो जाएगी क्योंकि कुछ तो वो चीज है जो हमको दिखाई नहीं दे रही जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम निश्चित रूप से अक्षम हो गए हमारी क्षमता कम हो गई उधर हमको दिखाई नहीं दे रहा ज्ञान कम हो गया भेद हो गया तो वैर भी आ गया और यही क्षोभ है सतत हमारे हृदय के अंदर एक भावना बलती है कि हमें कुछ कमी है चाहे हम इनको शब्दों में ना समझ पाए लेकिन हृदय अंदर से हमेशा भारी भारी सा रहता है सबका कुछ ना कुछ चाहिए कुछ ना कुछ कमी है कुछ ना कुछ साल रहा है सब कुछ ठीक होता तो भी मन आज उदास क्यों है पता ही नहीं क्यों कि सतत एक अधूरेपन की भावना हमारे पूर्ण व्यक्तित्व पर राज करती है यह सत्य है चाहे हम ऊपर से कैसा भी बोला करें कि नहीं तो बहुत आनंद है चाहे आज मृत्यु आ जाए मैं तो संतुष्ट हूं मेरे को आज इतना आनंद है चाहे आज मर जाऊं मैंने सब काम हो गया हमें तो ऐसा मैंने संसार लेकिन यह भावना आधे घंटे भी नहीं रहती और बोलने वाला ऊपर से बोलता है अपने आप को धोखा देते हुए लेकिन अंदर से वो पूर्णतः अधूरा महसूस करता है उसकी अभी हजारों कामनाएं बाकी है हैं। और उसी का नाम क्षोभ है केंद्र से दूर रहने का नाम ही शोभ है उसी का नाम दुख है वही अतृप्ति है वही अज्ञान है वही प्रतिस्पर्धा है वही वेद है और वही भय भी है क्योंकि प्रतिस्पर्धा में हमको कुछ पाने का इच्छा है पाने का लोभ है और ना पाने का भय भी है किम नहीं पाया तो उसका भय भी है इसलिए डरा हुआ ही व्यक्ति है जो केंद्र से दूर है अज्ञानी भी हुई है अक्षम भी हुई है वेर भी उसी को है लेकिन केंद्र में न दूसरा कुछ है नहीं क्योंकि केंद्र से सब कुछ नियंत्रित होता है अज्ञान ही नहीं व्यर ही नहीं क्योंकि केंद्र से सब कुछ विकसित हो रहा है वो जानता है मेरा ही सब कुछ विस्तार।, विस्तार है तो वेर किससे करेंगे और उसे पाने के लिए क्या चाहिए कुछ भी नहीं क्योंकि सब कुछ उसके पास है जो पूर्ण चक्र का चक्रेश्वर है तो उसके पास सब कुछ उसको पाने में क्या चाहिए क्या चाहिए जो ऐसी अधूरी है जो वो लगे कि मुझे नहीं मिली तो मुझे चाहिए तो यदा क्षोभ प्रलियत जब ही ये क्षोभ केंद्र में या स्वरूप में विलीन हो जाता है प्रलियत का मतलब विलीन हो जाना प्रलय हो जाना तो यदा क्षोभ प्रलीयत तदा से आप पदम तदी उसी क्षण वो परम पद को प्राप्त हो जाता है जैसे ही वो उसका क्षोभ विलीन होता है कामनाएं खत्म होती हां इसलिए कहा ना जैसे कि यदि यदि हमारी श्वास खत्म हो जाए और कामनाएं खत्म नहीं हो तो मृत्यु और अगर हमारी कामनाएं खत्म हो जाए और श्वास खत्म नहीं हो तो मोक्ष और यही जीवन मुक्ति तो यह तब संभव है कि जब इस जीवन में रहते रहते इसके पहले कि हमारी अंतिम सांस उखड़ जाए अंतिम सांस ले लें और हमारे मन की कामनाएं समाप्त तो हो गई तो यही मोक्ष है यही जीवन मुक्ति है मुक्ति के लिए न तो कोई ऐसी साधना की पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत होती है अब उसको हम तरीका कुछ भी अपनाए कैसे भी करें अगर हृदय इच्छाओं से शांत हो गया क्षोभ हमारा विलीन कर दिया हमने केंद्र में जैसा क्षण हमारा शोभ का प्रलय हो गया स्वरूप में विलीन हो गया विलीन करने की एक ही जगह बाहर का चक्र छोटे चक्र में छोटा और छोटे में और छोटा और छोटे में और अंतिम रूप से केंद्र में बड़े डब्बे में छोटा डब्बा उसमें और छोटा डब्बा जैसे हमने बताया था बात करते और वो पूरा अंतिम रूप से केंद्र में विलीन हो जाता है तो यदा आप क्षोभ प्रलय तदा से परमं परम पदम उसी क्षण व परम पद को प्राप्त हो जाता है तो यह बात क्या वैज्ञानिक तरीके से हमको समझ में नहीं आती आती है कि जितने क्षोभ हैं, वो केंद्र से दूर जाने पर ही है और केंद्र में विलीन होने पर क्षोभ संभव ही नहीं है क्योंकि बैर नहीं है किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी से पाने कुछ बाकी है ही नहीं अज्ञान कुछ है ही नहीं उसी जगह से सभी पूर्ण चक्र नियंत्रित होता है तो उस पूर्ण चक्र के नियंता, नियंत्रक होने के बाद उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को क्या स्थिति बन जाती है जिसका क्षोभ का प्रलय हो गया है जो स्वरूप में विलीन हो गया है तदा से आ धर्मो धर्मों ज्ञो तत्व तो लक्षण ततस्तदीपितम सर्व जानाति चोति च तब उसका अकृत्रिम स्वरूप प्रकट हो जाता है अकृत्रिम धर्म उसका मूल स्वरूप प्रकट हो जाता है अभी तक जो है अकृत्रिम स्वरूप था अभी तक वो कूप मंडुप था अब वो खुले आसमान में आ जाता है। जब उसको समझ में आता है कि अरे इतने बड़ी मलकियत का मालिक हो मैं इतना बड़ा बादशाह हूं जिसकी बादशाहत की सीमा नहीं दिखाई देती मेरे साम्राज्य की कोई सीमा नहीं है असीम साम्राज्य है यह किसको मालूम पड़ेगा जिसका क्षोभ स्वरूप में विलीन हो गया मैं अगर यह कहें कि बादशाह कौन है या सम्राट कौन है तो जिस कि खूब बड़ी बड़ी जमीन जाएगा तो वो सम्राट नहीं है सम्राट वो है जिसे आप कुछ पाने को बाकी नहीं रहे ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को चाहिए जिसकी समस्त कामनाएं अपने स्वरूप में विलीन होगी यानी दो तरह की बादशाहत होती है एक सांसारिक बादशाहत जिसमें हम बहुत सारा हासिल कर लेते हैं लेकिन उस हासिल करने के बाद उतनी ही अतृप्ति बढ़ जाती है। क्यों उतनी ही अतृप्ति बढ़ जाएगी क्योंकि एक बहुत बड़ी परिधि के बाद हमको और बड़ी बड़ी परिधियां दिखाई देगी हमको और बाहर बहुत कुछ चाहिए और फिर भी हम केंद्र से दूर खड़े हैं इसलिए अज्ञान का क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो जाए जैसे जैसे हम दूर जाएंगे अज्ञान का क्षेत्र भी उतना ही उतना विस्तृत होता चला जाएगा वेमनस से भी उससे उतना ही उतना बढ़ता चला जाएगा भेद भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा और हमारा क्षोभ जिसकी परिभाषा ही है वो क्षोभ भी बढ़ता चला जाएगा इसलिए उसके हृदय का भारीपन और ज्यादा बाहरी हो जाएगा आने हम कहने को कह सकते हैं कि ये तो अरबपति है करोड़पति है जमींदार है इतने बड़े मल्कियत का स्वामी है लेकिन उसका क्षोभ भी उतना ही बड़ा है और जिसका क्षोभ प्रलय प्रलय हो गया है उसके लिए वो ब्रह्मांड का मालिक हो गया वो फक्कड़ आदमी ब्रह्मांड का मालिक हो गया क्यों? कि उसके लिए अप्राप या कुछ नहीं है आप उसको सब कुछ जो चाहिए था वो मिल गया जब बड़ी मिल्कियत तो मिल जाए जैसे आपको इतना बड़ा एक हीरा कोहिनूर का मिल जाए तो उस पर चढ़ी हुई धूल को आप थोड़ी समझने की कोशिश करोगे उस धूल की क्या कीमत आपके लिए जब वो कोहिन आपके हाथ में है तो संसार की दौलत उस समय आपको उतनी ही धूल की तरह मालूम पड़ेगी और यह बात पूर्ण पुनः मैं बता रहा हूं आपको कि पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से बात हो क्या आप केंद्र में बैठ के वो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक महसूस करो तो उस समय क्या जरूरत है आपको छोटी छोटी चीजों के इकट्ठे करने देंगे लगेगा ही नहीं कुछ यह जरूरत है उसकी तो तदस तत् ईप्सितम सर्वम जानाती च्रोती तब वह व्यक्ति समस्त इप्सितने इच्छित तब वह समस्त इच्छित चीजों को जानता भी है और करता भी है वो केंद्र में रहकर के अपना पूर्ण चक्रेश्वर हो जाता है पूर्ण शक्तियों का स्वामी हो जाता है तब वो माया शक्ति उसके लिए माया तत्व नहीं रह जाती वो महामाया बन जाती उसके आधीन हो जाती है और वो अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है इच्छा के अनुसार कुछ भी पा सकता है क्यों? कि वो केंद्र में है वो उसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण सृष्टि है इसमें एक और बात है कि ये जो श्लोक अभी अपने पढ़ा तदा से आज कृत्रिमों धर्मों कर्तो तो, तो लक्षण तथस्त सर्व जनाती करो ये कुछ दूसरे जो गलत दृष्टि से कई बीच बीच में लोग पैदा हो जाते हैं और अपने अपनी कुछ ना कुछ फिलोसॉफी बीच में लगा देते हैं ना तो उन लोगों के प्रति एक प्रकार का संतों का जवाब भी है कि जो पूर्णतः नैसर्गिक रूप से ये जो हम जो पढ़ रहे हैं अगर आप किसी भी दृष्टिकोण से जो भी हम श्लोक पढ़ते हैं सूत्र पढ़ते हैं आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि पर खरा साबित कर सकते हैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कपोल कल्पित हो या मान लेने जैसा हो खाली की मान लो जबरदस्ती में मान लो ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो कुछ हम बात कर रहे हैं पूरे वैज्ञानिक तरीके से तो कई लोगों ने जो गलत मान्यताएं प्रस्तुत की उनका जवाब भी इसमें क्या जवाब है क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि वो मानते कि नहीं जो असत था उससे ही संसार का जन्म हुआ पहले जीवन नहीं था फिर जीवन संसार में आया कैसे आया योग संयोग से आया असत से सत का जन्म हुआ अनेक कंकड़ मिट्टी पत्थर थे पानी था बिजलियां चमक रही थी तेज तापमान हुआ उस तापमान के अंदर कार्बन में और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आपस में रिएक्शन हो रही और उसके बाद में ऑर्गेनिक मटेरियल बना और उसमें एकाएक जीव का प्रादुर्भाव हो गया पहले वैज्ञानिक भी ऐसे ही मानते कि यह सब कुछ हुआ एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा जीवन धरती पर आ गया तो कैसे मानते थे कि जो जीवन आया संसार में उसके पहले जीवन नहीं था आप शांत चित्त हो क्या हम सोचें बिना किसी पूर्वाग्रह के ना क्या हृदय को यह बात समझ में आती उतरती है कि जीवन को जिस रूप में हम देखें उस रूप में भला न हो लेकिन चेतना नहीं थी वहां पे अस्तित्व नहीं था कंकड़ पत्थर थे बिजली चमकती थी और चेतना नहीं थी ये बात मानने में आएगी क्या कभी अगर शक्ति है और शक्तिवान नहीं है क्रिया है कर्ता नहीं है परिणाम है क्रिया नहीं है क्या आप यह बात समझ में आती कभी ऐसा बिल्कुल हृदय में आपको समझ में नहीं आएगा नहीं। क्योंकि अगर कहीं कुछ है तो उसके पीछे कर्ता जरूर है किसी ना किसी की इप्सिता है इच्छा है वहां पर करने की हम ईश्वर को या शिव को परशिव को ऐसा नहीं मान सकते कि वो मुर्दा की तरह बैठा है और काम अपने आप हो रहा है अरे जो अपने आप भी हो रहा है तो उसको नियंत्रण तो उसी का है तो उसकी इच्छा है इच्छा है तो उसमें विमर्श है वो जानता है कि मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है बिना विमर्श के आदमी खाली कैसे इच्छा करेगा अपने आप कैसे होगा अच्छा अगर अपने आप हुआ तो फिर उसके विमर्शता जड़ हो गई ना अगर अपने आप ही हो रहा है तो वह जड़ है अगर कुछ अच्छा कर रहा है कुछ बुरा कर रहा है तो उसमें उसको आनंद आता है तो वह आनंद अगर नहीं है उसको तो फिर वो जड़ है अगर आप बता रहा आप जैसे कहते मैं शरीर हूं लेकिन आप अपने शरीर के भीतर बैठ के इस शरीर को तो देख रहे इस शरीर को तो जान रहा आप ये जानते हो कि मैं हूं आप अपने चेतना को कभी नकार सकते हो कि मैं नहीं हूं तो अभाववादी जो लोग हैं ना वो इस तरीके की बात करते हैं कि हम ध्यान करो कि मैं नहीं हूं अपने आप को विलीन करो कि मैं नहीं, नहीं।, कि मैं नहीं� तो ये तो वैसी ही हास्यास्पद बात हो गई जैसे कोई बाहर से आवाज दे कि वल्लभ अंदर से वल्लभ चिल्लाए मैं नहीं हूं अरे भाई तुम खुद ही तो बोल रहे हो कि मैं हूं मतलब तुम बाहर ही बोलो कि मैं नहीं हूं लेकिन इसका अर्थ तो यही है कि तुम हो जब कोई बोलता है कि मैं नहीं हूं इसका मतलब हो कि तुम हो क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो तुम बोल कैसे होना इसलिए चेतना के बिगड़ कुछ भी अस्तित्व संभव नहीं है शिवदर्शन बोलता है कि अस्तित्व और चेतना दो भिन्न शब्द नहीं है जो अस्तित्व में है वो चेतना से ही जुड़ा हुआ है उसी का विकास है हम के प्रकाश है सूर्य नहीं है या कोई प्रकाश का श्रोध की या प्रकाश है ये बात कभी हजम नहीं होगी आपको ये बात कभी भी गले के नीचे नहीं उतरेगी क्रिया है करता नहीं है यह कभी भी हमारे हृदयंगम नहीं हो सकती बात तो इसलिए ये बात बताइए उसमें कि तब वह अपनी इच्छा से जो चाहता भी है और वो करता भी है जो केंद्र में, तो में है पर्शु। तो केंद्र में कौन है परशु तो परशु अपनी इच्छा इच्छा भी करता है और अपनी इच्छा से कार्य भी करता है वो बिल्कुल निर्जीव नहीं है निर्जीव से जीवन की उत्पत्ति कभी संभव नहीं है तमधिष्ठात्र भावेन स्वभावाम अवलोकयन स्मयमान युवास्ते यम कुश्रद कुत अब वो जिसका क्षोभ विलीन हो गया है जो शोभ केंद्र में लास्ट के लिखा हुआ तमिष्ठात्र भावेन स्वभाव अवलोक यन स्मयमान यवास्ते यम कुस्ती है कुत शुभ प्र केंद्र में विलीन हो गया है और जब वो अधिष्ठाता के भाव में स्थापित हो गया है यानी केंद्र में स्थिर हो गया है। अब वो क्या करता है वहां पर केंद्र से अपने आप के स्वरूप का अवलोकन करता है या ना क्या करता है विमर्श करता है हम भी करते हैं विमर्श जब हम लिखते हैं कि हमको कहते हैं मैं दुबला हूं मैं मोटा हूं मैं बूढ़ा हूं मैं बच्चा हूं मैं अज्ञानी हूं मैं समझदार हूं मैं हिंदू हूं मैं मुस्लिम हूं मैं हमें हमारा लगातार विमर्श करते हैं हा? उन भरी असत्य चीजों का विमर्श करते हैं लेकिन करते हैं स्मयमान ये वास्ते दस ये कुत्र य मान है ना तब वो उसका विमर्श करते हुए विस्मित होता रहता है विस्मित होता है ना आश्चर्यचकित होता रहता है और आनंदित होता रहता है आश्चर्यचकित भी होता है और आनंदित भी होती है हमने इसका एक जगह पढ़ा था विस्मय योग भूमिका शिव सूत्र में पढ़ा था विस्मय योग भूमिका योगी जो होता है जो योग की पूर्णता को प्राप्त उसका क्या स्वभाव होता है एक बच्चे की तरह विस्मित होता है वो इनोसेंट हो जाता है जैसे छोटा सा बच्चा चांद को देख के कुतूहल से विस्मित हो जाता है एक अच्छा सुंदर सा खिलौना देख के मचल जाता है और खूब खुश हो जाता है तो पूर्णता को प्राप्त योगी उसकी भी यही एक क्वालिटी होती है। यही एक गुण हाँ। होता है कि उसमें एक जबरदस्त इनोसेंस होता है उसमें क्या त्रण नहीं होते चालाकियां नहीं होती समझदारी कम होती होशियारी नहीं होती उसको बल्कि वो क्या होता है भोला बन जाता है, और यही कारण है कि हम शिव को क्या बोलते हैं भोलेनाथ बोलते क्यों बोलते हैं उसको उस जगह पर केंद्र में चालाकियां नहीं सूझती ये राक्षस है तो इसको क्यों वरदूंग और ये पंडित है तो उसको वर दे दू नहीं उसके हां उसके लिए सभी समान रूप से अपने से प्रतीत होते हैं क्योंकि उस वक्त तो उसके हृदय की समस्त चालबाजी खत्म हो जाती है तो इसलिए केंद्र में जब आता है वो तमधिष्ठात्र तो भावे न स्वभाम अवलोक यानी स्मयमान यानी स्मयमान ने वहां पर जाके वो अपना अवलोकन करता है और उस विमर्श में एक आनंद का सृजन होता है उस जगह पर उसको इतना आनंद आता है कि वो विस्मित हो जाता है बच्चे की तरह चकित हो जाता है और उसका आनंद का कोई पार नहीं होता उस समय जब अगर वो शरीर सशरीर है जीवित है और उसमें केंद्र में विलीन के हो जाता है तो वो क्या करता है बार बार बाहर आता है संसार को देखता और बार बार भीतर डुबकी लगा बार बार बाहर आता है बार बार भीतर जाता है इसे को बोलते हैं क्रम मुद्रा इसमें तंत्र की भाषा में उसका क्रम मुद्रा वो क्या करता है कि पूर्ण संसार को देखता है और फिर भीतर आ जाता है भीतर आनंद लेता है या फिर बाहर आनंद लेता है फिर भीतर आनंद लेता है, ऐसा एक बच्चा है ना बार बार नर्मदा जी में कूदता है फिर बाहर निकलता है फिर कूदने का मजा लेता है फिर कूदता है फिर बाहर निकलता है फिर वापस ऊपर चढ़ता है घाट पे से फिर कूदता है उसको दोनों में बड़ा मजा आता है उसको पानी में भी मजा आता है उसको बाहर भी बहुत मजा आता है और कूदने की क्रिया में भी बड़ा मजा आता है तो इस तरह से वो छोटे बच्चे की तरह बन जाता है वो बार बार अपने अंदर जाता है बार बार अपने दिखाई देता है लेकिन संसार में दृष्टि संसार की नहीं होती वहां अवैध दृष्टि से उसको वहां अपना ही विस्तार दिखाई देता है तो बाहर आता है तो आनंद और अंदर डूबी लगाता है तो केंद्र में फिर केंद्र का आनंद फिर बाहर आता तो फिर भी केंद्र का आनंद कम नहीं होता इसलिए उसका आनंद में उत्तर उत्तर बढ़ोतरी होती चली जाती है तो जो विमर्श है जो केंद्र है वो जड़ नहीं है और ना वो तटस्थ है यहां पर थोड़ी सी वेदांत से भिन्नता है उपनिषदों से थोड़ी सी भिन्नता है उपनिषद का शांत है ब्रह्म बिल्कुल समुद्र की तरह शांत है उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं किया हो रहा है जबकि शिव शास्त्र बोलते हैं कि नहीं वह सतत स्पंदमान है सतत स्पंदमान है यानी सदा उसका आनंद हिलोरे लेता रहता है वो सदा विमर्श करता है सदा आनंद का बच्चे की तरह आनंद का लगातार उपभोग करता है और लगातार बाहर आप अपना विस्तार देखता है पुनः आनंद का अंदर से आनंद लेता है इसलिए वो इसी को बोलते हैं क्रम मुद्रा ये शिव की मुद्रा है और यही भैराव स्थिति हो जाती है जब वो सब कुछ अपना जानने लगता है और सब कुछ देख के पूर्ण आनंदित हो जाता है तो तमद छात्र भावे ना स्वभावाम स्मयमान इवास्ते यम उत्तर अब इस आनंद को लेने के बाद क्या आप सोचते हो कुछ से संसार में फिर वो सीमित जीव बनने की इच्छा करे उस आनंद को भोगने के बाद जिस आनंद को कि अभी हम बात करें क्यों क्षण भर में उसको समाधि के लिए देर नहीं लगती जैसे कि हमको लगाना पड़ती है आधे घंटे तक माथा पहुंचाए उसके बाद भी विचार आते रहते लेकिन समाधि जिसकी इस तरीके से रखती है कि वह आनंद बाहर क्षण में आता जाता रहता है जैसे बच्चा बाहर निकल के फिर नदी में कूद रहा है फिर बाहर निकल के फिर नदी में कूद रहा है इस तरीके से वो भीतर बाहर भीतर बाहर आता है वो केंद्र में जाता है पूरे संसार का चक्कर लगाता है क्योंकि उसके लिए अब कुछ भी ना अपने शरीर की तरह हो गया उसका पूरा ब्रह्मांड चक्रेश्वर हो गया तो उस परिस्थिति में उसके आनंद का कोई पार नहीं इतना असीम आनंद है उसके पास उस फक्कड़ी का आनंद उसके पास इतना असीम है क्या तुम सोचते हो कि इस सबके बाद वो संसार में आने की इस कुत्सित संसार में आने की फिर बुढ़ापा भोगने की फिर कुछ कर्म करने की इच्छा करेगा निश्चित नहीं करेगा क्यों करेगा वो इतने असीम आनंद को छोड़कर कौन आना चाहेगा वापस क्योंकि वहां पर आनंद का मतलब वो है कि जो बाधित है हमारा आनंद जो है या खुशी वो बाधित है तभी हमने कहा ना बाई डिफॉल्ट हम दुखी हैं, क्योंकि हम सुखी होने के लिए कारण ढूंढते हैं और उतनी देर सुखी रहते हैं जब तक वो कारण जीवित है क्योंकि कारण कृत्रिम है इसलिए सुख भी कृत्रिम है चाहे कोई से भी भोग का कारण हो वो कारण क्षणिक भोग भी क्षणिक उसका सुख भी क्षणिक भोजन करने में बहुत आनंद आता है जैसे ही पेड़ भरता है वह आनंद समाप्त खूब प्यास लग रही अच्छा मीठा ठंडा पानी पीने में बहुत आनंद आता है लेकिन जैसे ही कृष्णा बुझी तत्ण आनंद समाप्त लेकिन तृष्णा बुझी ना थोड़ी देर बाद फिर खड़ी इसलिए ये सुख जो है बाधित है अबाधित नहीं आनंद अबाधित होता है उस आनंद में कहीं बाधित अबाधित क्यों है क्योंकि वो स्वातंत्र शक्ति का ही स्वरूप है स्वातंत्र शक्ति को बाधित करने की क्षमता किसी और शक्ति में नहीं तो केंद्र से जो कुछ भी शक्ति उदय होती है वो शक्तिमान की शक्ति है और वह पूर्ण शक्ति उस शक्ति की विरोध करने की क्षमता किसी और शक्ति में संभव ही नहीं है क्योंकि संसार की जितनी और शक्तियां हैं उसी शक्ति के स्वरूप उसकी शाखाएं हैं तो कोई भी शाखा अपने तने का विरोध नहीं कर सकती, अपने स्वयं की जड़ का विरोध नहीं कर सकती, तो उस जगह पर स्थिर होकर तम अधिष्ठात्र भाव न उस स्थिति पर आकर कब किसी स्थिति पर आकर जब उसका क्षोभ स्वरूप में विलीन हो गया तो जब उसका क्षोभ स्वरूप में विलीन हो गया और वह तत्ण परंपत को प्राप्त हुआ तब उसका अक्रत्रिम धर्म प्रकट हो जाता है जो चाहता है वो जानता है जो चाहता है वो करता है और उस स्थिति में वो सतत अपने भीतर बाहर भीतर बाहर प्रवेश करता है और उस आनंद से इसे क्रम मुद्रा कहते हैं इसके आगे है कि ना भावो भिवता में थी न च्रास्य मूर्ता तो अभियोग संस्पर्शार्थ आसी देती निश्चय फिर यहां पर उन कुछ लोगों की बात कही जो ये है कहते हैं कि सब कुछ शून्य है सब कुछ शून्य से बना है से कुछ बौद्ध लोग भी यही बोलते हैं कि शून्य से प्रश्न मतलब ब्रह्मांड शुरू हुआ और शून्य में आना विधि लेना उसमें थोड़ा सा पूरी उड़ी में निकाल देखें निकालते बाद में कर ले तो शून्य से ब्रह्मांड को दे मानते हैं वो कहते हैं कि अगर एक चीज निकली है तो एक उसकी विरोधी चीज निकली एक पॉजिटिव चीज निकली तो एक नेगेटिव चीज निकली और इस तरीके से वो शून्य से उधार लेकर सब कुछ बन गया है ब्रह्मांड और वापस शून्य की भावना करके शून्य में विलीन हो जाता और फिर कुछ भी निकले जाता यह अनास्तित्व तो है वो कहता कि कोई चीज का कोई अस्तित्व तो ही नहीं सब कुछ नकली है जो कुछ देखा जा रहा है यह सब कुछ नकली है इसका कोई मूल अस्तित्व तो है ही नहीं लेकिन फिर यही वही की वही बात आती है कि जब तुम भावना करते हो तो अभाव की भावना नहीं कर सकते आप जब भावना करते हो तो भावना अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है इस जगह पर अपन समझते हैं कि हम जो चेतना की परिभाषा करते हैं हमें कहते हैं कि जो कुछ संसार में दिखाई देता है जो दिखाई नहीं देता है जो कल्पना में है और जो कल्पनातीत है और जो अकल्पनीय है जैसे आदमी के सिर पर सिंह उग गए तो बोले ये तो अकल्पनीय ऐसा होता ही नहीं कभी देखा ही नहीं कभी संसार में तो भी वो केंद्र में है क्योंकि जिसकी कल्पना आप कर दे सकते हो वो चीज भी चेतना से जुड़ी है अन्यथा वो कल्पना का भी अस्तित्व तो नहीं होता कल्पना का अस्तित्व तो है मतलब वो चेतना से जुड़ी है अब हम कहें कि साहब हम कहते हैं कि नेगेटिव वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हम माइनस की भी गिनती शुरू कर देते हैं उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं तो ये माइनस की गिनती भी कैसे अस्तित्व में होती है अगर वो चेतना से न जुड़ी होती तो जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो भी चेतना से उतनी ही जुड़ी हुई हैं क्योंकि वह अस्तित्व में है हम कहते माइनस वन माइनस टू माइनस ये कहां से आए जो नेगेटिव अंक है ये भी चेतना से जुड़ा हुआ है। आप इनकी भावना कर सकते हो ना इनकी भावना कर सकते हो इनकी कल्पना कर सकते हो इनको हिसाब किताब में लिख सकते हो इसलिए इनका अस्तित्व तो है इनका अस्तित्व तो को नकार सकते हो ते? फिर अगर ना कि नेगेटिव अस्तित्व तो है इनका तो नेगेटिव अस्तित्व तो, तो भी अस्तित्व तो, तो है अस्तित्व तो पॉजिटिव है उसका तभी तो आप माइनस और माइनस को गुणा करोगे तो प्लस आ जाता है क्योंकि अस्तित्व तो पॉजिटिव है उसका हमेशा आप उसको गहरे से सोचोगे सब में आएगा कि जितने नेगेटिव मार्क्स हैं उनका अस्तित्व हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि उनका अस्तित्व नेगेटिव हो ही नहीं सकता अस्तित्व तो उसकी उपस्थिति का नाम ही अस्तित्व कि वो चीज अस्तित्व में है कि नहीं है नेगेटिव मार्क अस्तित्व में है मतलब उनका पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है अन्य अगर तो कोई एक्जिस्टेंस नाम की चीज हो ही नहीं सकती तो हम अभाव का कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी भावना भी नहीं कर सकते अभाव की कि नॉन एग्जिस्टेंस की, की कल्पना भी नहीं कर सकते नॉन एग्जिस्टेंस की हम वो कुछ चीज जो अस्तित्व नहीं होती कोई कल्पना नहीं तो न भाव भव्यता में थी न चाह तत्र मूर्ता वहां पर केंद्र में अभाव नहीं है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते न वहां पर किसी तरह की मूड़ता नहीं, अज्ञान है या अंधकार है या विमर्शहीनता है या जड़ता है ऐसा भी नहीं है केंद्र कि जो यह भी नहीं जाने कि मैं कौन हूं मैं समाप्त तो हो गया कुछ भी नहीं तटस्थ तो हूं होता रहे कुछ भी ये तो ऐसा हो गया जैसे भगवान ने संसार बनाया था क्या हो रहा उसको कोई लेना ही नहीं केंद्र ने संसार बना दिया तुम जानो कुछ भी होता रहे है ना उसको कुछ लेना देना नहीं कि संसार विकसित हुआ नहीं हुआ ऐसा तो क्योंकि एक चेतना है जिस चेतना के लिए ये बना जैसे मिट्टी से घड़ा बना है ना साधन क्या है मिट्टी, मिट्टी। जिससे बना और उसको बनाने वाला कुमार है तो मिट्टी से अगर घड़ा बना तो घड़े का आकार किसने तय करा कुमार ने तय करा ना कुमार अच्छा उसका प्रयोजन किसका था उसको बनाने में उसी कुमार का था तो घड़ा कहां बना पहले उसकी चेतना में बना उसने तय किया कि ऐसे रंग का इस टाइप का इतना बड़ा घड़ा बनाऊंगा उसके बाद उसने मिट्टी ली चाक को लगाई बनाई तो जब वो बनाता है तो एक प्रयोजक होता है जो प्रयोजन होता है जिसका जिसका उसमें मतलब होता है उसको बनाने में तो अगर निष्प्रयोजन इस संसार में कुछ बना तुमको शून्य से बना कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं तो ये प्रयोजन किसका था इसलिए एक चेतना के बिगैर कुछ भी क्रिया निष्प्रयोजन क्रिया संभव नहीं है और फिर वो चेतना नहीं थी अगर तो फिर चेतना आई कहां से ये शरीर आ गया ये पेड़ पौधे आगे जमीन आ गया सब आ गया लेकिन इसमें अगर चेतना किसी में नहीं थी फिर ये चेतना आई कहां से इसलिए आप जब भी गहराई से सोचोगे ये बात स्पष्टता समझ में आएगी कि चेतना मूल तत्व है इस पूरी सृष्टि का पूरी क्रिएशन का चेतना मूल शब्द मूल तत्व है और इसी चेतना से ये समस्त सृष्टि अस्तित्व तो में आई और उसका प्रयोजन भी इसी चेतना का है निष्प्रयोजन नहीं हो सकता कुछ भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता अगर कुछ भी होता है तो उसका कोई प्रयोजन होता है और प्रयोजन करने वाला भी होता है। चेतना मतलब चेतना सनातन है तो हाँ। उसी का नाम अस्तित्व है उसी का नाम परशु है और हम उसी को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो अपन कैसे नकार सकते हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है नेगेटिव चीज का भी एग्जिस्टेंस है पॉजिटिव चीज का भी एग्जिस्टेंस है और हम जो कुछ भी देख रहे हैं कर रहे हैं उन सब के अंदर हम एक सतत तो चेतना का अनुभव करते हैं हम अपने आप को कैसे नकार सकते हैं कैसे में भी लगा हुआ है हां हर चीज में है लगा है, लगा है। कि अस्तित्व में है और अस्तित्व नहीं, नहीं है हम तो कह रहे हैं कि जो कल्पना कर सकते हो बा वो भी चेतना से जुड़ी है। नहीं तो वो कल्पना कहां से आई वो घड़ा भी तो चेतना में से निकला चेतना में अंदर से उसका प्रयोजन था इसलिए उसने घड़ा बनाया तो घड़ा बना मिट्टी से लेकिन उसमें प्रयोजन था उस कुंभकार का जिसको ये उससे मतलब था बनाने से ये छोटे स्तर की बात है लेकिन इतनी बड़ी संसार ब्रह्मांड बना उसमें भी एक प्रयोजन था, था उसके अंदर का उसी चेतना का क्योंकि जब इस यह एक जवाब है उन लोगों का जो <coughs> कि शून्यवादी है यथा अभियोग संस्पर्शा तदा सीधी थी निश्चय अरे जैसे ही वो चलो वो ध्यान भी लगाते कहते कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सब सुनने लेकिन जैसे भी बाहर आते हैं है ना तो वो ये क्या बोलते हैं कि मेरे समाधि अच्छी लगी थी आज बहुत अच्छा लगा मेरे को समाधि में है ना अगर वो चेतना न होती तो समाधि में अच्छा किसको लगता वो समाधि ली तो जानकारी किसको मिलती वो समाधि का प्रयोजन भी किसका था इसलिए चेतना स्वयं सिद्ध है वो एक चेतना वो चैतन्य स्वयं सिद्ध है और उसको सिद्ध करने की बाहर से अलग से कोई जरूरत नहीं है लेकिन चूंकि ऐसे लोग हैं जो शून्यवादी हैं जो अस्तित्व को नकारते हैं उनके जवाब में ये सूत्र लिखे हैं कि इस तरीके की, की बात नहीं क्योंकि ये सूत्र जब लिखे गए थे उस समय में बौद्ध लोगों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार था तो वो लोग शून्यवादी थे उस तरीके की बातें करते थे कि मैं नहीं हूं ना? सब ब्रह्मांड शून्य वो शून्य से निकला शून्य में विलीन हो जाएगा वो चेतना का को कोई अस्तित्व नहीं मानता तो उनके जवाब में है कि चेतना के बिगैर हम किसी चीज की कल्पना में भी क्योंकि कल्पना भी करेंगे तो चेतना ही करेगी और तो तुम बोलो कि शून्य समाधि लगी, तो शून्य समाधि भी किसको लगी और जैसे ही तुम ये तो अभियोग संस्पर्श आते जैसे ही तुम फिर होश में आते है ना उस समय फिर क्या करते हो फिर उसी समाधि के स्मरण करते हो तो ये अनुभव कैसा हुआ स्मृति अनुभव जबकि इसका अनुभव जो आनंद का मैंने अभी थोड़ी देर बात करी दे थी जैसे पानी में कूदने को बाहर निकलने को कूदने का क्रम मुद्रा है ना वो वास्तव में जीवंत अनुभव है उस अनुभव को खाली स्मरण करने का नहीं है वो सतत अनुभव है जीवंत अनुभव है उस अनुभव को करते हुए आप सामने खड़े हो सकते उसको संसार में सबसे बातें करते हुए उस अनुभव में शामिल हो सकते क्योंकि वो अनुभव चेतना का अनुभव कभी भी मृत तुल्य नहीं हो सकता चेतना का अनुभव कभी भी खाली स्मरणीय नहीं, नहीं हो सकता कि हां मेरे को याद है मैंने एक बार चेतना का अनुभव करा था नहीं चेतना तो आपकी अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं है आपका अस्तित्व ही है ही। आपका अस्तित्व उसका अनुभव आपके लिए स्मृति की बात कैसे हो सकती कि हां मैंने एक बार चेतना का अनुभव करा था और जिसने अनुभव किया वो तो सतत ऐसे अनुभव करता है जैसे एक बच्चा पानी में कूद कूद के मजे लेता है उसी तरीके से अनुभव जीवंत अनुभव होता है तो चैतन्य का अनुभव जीवंत है इसलिए हम अभाववादी जो है शून्यवादी है वो भी जैसे ही हम बातें करने आते हैं फिर संसार में बातें करते हैं और उसकी बात करते हैं समाधि की बात करते हैं तो उसी क्षण तो को स्वीकार कर लेते हैं कि चेतना का अस्तित्व है इसलिए चेतना के अस्तित्व को अस्वीकार करने का, को कर का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि चेतना के अस्तित्व तो को अस्वीकार करने का मतलब यह है कि उसको स्वीकार करना है जैसे कि घर के अंदर से तुम खुद जवाब दो कि मैं घर में नहीं हूं तो इसका मतलब है कि, hmm. कि है कि तुम हो तुम अंदर से बैठ के बोल रहे हो कि मैं नहीं हूं लेकिन सत्य है कि तुम हो क्योंकि मेरा अंदर से जवाब कौन दे रहा है इसलिए चेतना के अस्तित्व तो को नकारने का काम भी कौन कर रहा है वही कर रहा है जो hmm. चैतन्य है हाँ. ना वज्ञानता वश गलत दिशा में जा रहा है लेकिन चैतन्य को तो नकार ही नहीं सकते आप तो इस तरह आज अपने ये चार सूत्र पढ़े कि शुद्ध असमर्थ से कर्तव्य से अभिलाषण यदा शोक पर लिया था तदा से आम पद क्या है बाई डिफॉल्ट हम दुखी हैं और, और जैसे ही हमारा ये शोक का अंत होता है हम उसी क्षण परम पद को प्राप्त होते हैं। तदा से आत् कृत्रिमो धर्मों कर्तत्व तो लक्षणों सेव जाना चक्कर होती है उसी क्षण जिस क्षण ऐसा होता है उसी क्षण हम जो जानना चाहते हैं जो करना चाहते करके परिभाषा आ गई कि हम केंद्र में चले जाते हैं उस समय हमारे पास मूर्ता नहीं रहती और उस भाव में क्या है एक विस्मय का भाव एक चंचलता का भाव एक इनोसेंस का भाव पैदा होता है जहां एक आनंद मिश्रित विस्मय आनंद मिश्रित आश्चर्य सदा आपके साथ रहता है और उस क्रम मुद्रा में आदमी भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया समाधि और जिसको उत्थान बोलते हैं कि हम समाधि के बाहर और समाधि के भीतर वो स्थिति सतर् बनी रहती है और उसके बाहर भी समाधि समाधि रहती है क्योंकि समाधि का मतलब है उस चैतन्य का अनुभव उस चैतन्य का अनुभव उसको बाहर भी उतना ही होता है जितना अंदर होता है तो बाहर भीतर घूमता रहता है और दोनों में उतना ही आनंद होता है वैसे इसके आगे का वैसे अगली बार लेंगे पर उसको आज हल्के से समझ लेते हैं कृत्रिमं कृत्रिम सदा न स्मरमाणत्व तत्व प्रतिपद्य है तेरवा सूत्र है अब इसको अगली बार अपन लेंगे और इस बीच अपन एक तो ये भी समझ लिया कि केंद्र में स्थित जो है उसकी क्या भावना होती है दुख क्यों है व्यवनस्य क्यों है भय क्यों है अज्ञान क्यों है अक्षमता क्यों है इन सब की केंद्र से दूर होती है आपको कहते हैं कि माया का आवरण माया का लेकिन उसको वैज्ञानिक दृष्टि से आप कहते माया का आवरण वो दिखाई तो नहीं देता क्या हमारे आसपास ऐसा कैसा है माया कारण तो माया कावरण को का एक रेखा गणित है हलवी है।, है ना ज्योमिट्री से भी समझ सकते हैं रेखागणित से भी समझ सकते हैं कि केंद्र से जैसे जाएंगे बाहर तो दिशाएं फैल जाती है इसलिए भिन्नता परिधि का एक हिस्सा पास आ जाता है एक दूर हो जाता है इसलिए अज्ञान हमारा नियंत्रण एक तरफ बढ़ जाता है एक तरफ घट जाता है इसलिए अक्षमता और चूंकि प्रतिस्पर्धा हो जाती है हमारे दूरियां हो जाती है एक दूसरे को हम भिन्न समझते हैं इसलिए वह ये अक्षमता अज्ञान प्रतिस्पर्धा ये सब कुछ केंद्र से दूर आते श्रोत और यही माया है परिभाषा और केंद्र से बाहर की परिभाषाएं अपने आप हाँ बदल जाती अभिन्नता हाँ, का बोध होना है केंद्र में रहना हां अभिन्नता का बोध होना है मतलब केंद्र में रहना है और केंद्र में रहने का मतलब अभिनेता का भोजन है दोनों एक दूसरे के पर आयवासी है स्वातंत्र शक्ति और चैतन्य एक ही एक ही बात है शक्ति और शिव एक ही सिक्के के दो स्वरूप है क्योंकि शिव के बगैर शक्ति का कोई अस्तित्व तो नहीं जैसे शून्यवादी कहते हैं कि सब कुछ है उसको धारने वाला कोई नहीं है वो असंभव सी बात है और शिव शक्ति एक ही है और उनके जो शक्ति है वही स्वतंत्र शक्ति है और उसी स्वातंत्र शक्ति का स्वरूप हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है और उस शक्ति का विरोध करने की शक्ति किसी में संभव नहीं है टेक्निकली बोल सकते हैं कि संभव नहीं है क्योंकि उससे समस्त जितनी भी में शक्ति आए वो उसका स्रोत है कि तो उस स्रोत का कोई कैसे करेगा